आज आप सभी को मालूम है परम पवित्र दिन है आज राधा अष्टमी है और विश्वकर्मा पूजा दोनों आज ही है तो आज परम पवित्र दिन आज हम थोड़ी रामचरित का जो व्याख्या करेंगे दो तीन साल से मैं कर रहा हूं तो आप सबको मालूम है कि जो हमने पिछली बार जो किया था वहीं से थोड़ा आगे चर्चा करूंगा पिछली बार हमने चर्चा की थी मारिच की चर्चा की थी कि भगवान राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे तो मारिज सुबाह ये सब राक्षस आए थे यज्ञ को ध्वंस करने के लिए हमने चर्चा की थी भगवान श्री राम ने एक बाण मारा बिनु फर बाण रामते ही मारा सत झोजन गागर पारा हमने वो चर्चा की थी पिछली बार कि भगवान श्री राम ने जब मारिज को बाण मारा तो वो बाण बीन फर बाण मस्तक नहीं था और क्या हुआ सत झोजन गागर पारा १०० योजन दूर जाकर गिरा और ये मारिज भगवान राम का राम के बाण का स्पर्श पाकर उसमें चैतन्य हो गया उसका जीवन परिवर्तन हो गया मारीच था राक्षस लेकिन भगवान के बाण के स्पर्श से क्या हुआ जहां गिरा यहां कहते मैं जहां भी देखता हूं राम लक्ष्मण को देखता हूं सब जगह और भगवान राम लक्ष्मण देखते देखते भगवान राम के प्रति इतना प्यार हो गया उसने राक्षस दल को छोड़ दिया पर तो वही रहने लगा भगवान राम का नाम करने लगा रावण जब आकर उसको समझाने का प्रयत्न किया तुम चलो मेरे साथ मुझे सीता को हरण करना है तो ने पहले मना किया कि तुम मत जाओ वो तो भगवान है तुमको मालूम नहीं जे ताड़का शुबाहू हती खंड हरको दंड खर दूसर शराब मनोज की मरा कहते ताड़का में दस हजार हाथी का बल था भगवान से एक बाण में मारा जी ताड़का सुबह होती खंड हरको दंड भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया जो धनुष तुम उठा नहीं पाए रावण भी गहरा धनुष उठाने के लिए ऐसी बात है कि जब जनक राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो धनुष उठाएगा उनके साथ सीता की शादी होगी अगली बार हमने चर्चा की थी कि जब सीता एक बार झाड़ू दे रही दाएं हाथ में झाड़ू था उसने देखा कि ये धनुष के नीचे बहुत कचरा जम गया है बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया सीता दाएं हाथ से नीचे साफ करके फिर रख दिया झनक राजा देख के अब क्या बात बाएं हाथ से दस हजार लोग भी उठा नहीं पा बाएं से उठा दिया इसकी शादी तो जैसे तैसे आदमी से नहीं करना चाहता दाए हाथ से उठाए उनके साथ शादी करनी चाहिए इसने प्रतिज्ञा की रावण को पता लगा रावण चला गया कि मेरे साथ सीता की शादी कर दीजिए तो जनक राजा ने कहा देखो मेरी तो प्रतिज्ञा है <coughs> तो मैं उठा दूंगा फिर जाओ तू तो उठाओ तू तो रावण गया तू तो उठा कि हिला भी नहीं भाया तब अपने सार्थी को देखो आज तबियत खराब है मैंने एक बार उठाया था तू तो सार दिन कब उठाया तुमको मालूम नहीं मैंने कैलाश पर्वत उठाया था वो मालूम है अरे जब कैलाश पर्वत उठाया तब तो भगवान से ऊपर बैठे तो उनके पास धनुष भी था एक बार उठा लिया आज तबीयत खराब है चला गया फिर मुलाकात ही नहीं की जनक राजा से तो यहाँ मारिज कह रहा है जेही ताड़का सुबाहु सुबाह खंडेव हरको दंड खर दूषण तीसरा बधेव खर दूषण को जब मार दिया भगवान राम ने जब लक्ष्मण ने नाक कान काट दिया सुपर्ण का सुपर्ण खा पहले खरदूषण के पास गए खरदूसण चौदह हजार सैनिकों को लेकर आ गए भगवान राम लक्ष्मण का तुम गुफा में लेकर चले जाओ सीता को मैं अकला युद्ध करूंगा और जब भगवान राम युद्ध करे कोई मरता ही नहीं जिनका भी गला काटते ना फिर जुड़ जाता है चौदह कोई मरता ही नहीं क्योंकि खरदूसण ने ब्रह्मा के पास वरदान मांगा था क्या पहले वरदान में कहा हम किसी से न मरे तो ब्रह्मांगा मरना तो पड़ेगा तुम जैसे बोलो वैसे मरेंगे ठीक है हम परस्पर युद्ध करेंगे तो मरेंगे कोई हमको दूसरा नहीं मार पाएगा वो ठीक है भगवान राम युद्ध करे कोई मरी नहीं रहा देवता लोग ऊपर से देख रहे अरे भगवान राम अकेला ये चौदह हजार क्या होगा भगवान राम को पता लगा देवता लोग बहुत चिंतित है भगवान राम ने क्या किया सबको रामस्वरूप दे दिया सबको राम रूप जीतने राक्ष राम बन गए सामने राम में मारो बस परस्पर एक कि क्षण में सब मर गए और यहां कहते हैं कि जब सुपण ने जाकर कहा रावण को रावण मन ही मन कहने लगा कि खर दूषण मोही सम बल उसको मालूम है खर दूषण मेरे समान बलवान आज मारिच कह रहा है कि खर दूसर तीसरा बद मनु की असीबर ये मनुष्य की बात है तो भगवान है तब उसने कहा कि गुरु की माफी मुझे उपदेश दे तो तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं तब यहाँ कहते है तब मारिच हृदय अनुमाना नव ही विरोधी नहीं कल्याण ये बात मेरी पहले भी चर्चा की कोई दिक्कत नहीं ना दूसरी बार चर्चा करने में पिछली बार थोड़ी की थी फिर भी कर रहा हूं तो यहां कहते हैं मारिच ने कहा कि नव ही विरोधी नहीं कल्याण नव प्रकार के मनुष्य हैं उनके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए क्या क्या है शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी वैद बुनी शस्त्री जि शस्त्र है विरोधिता मत के कब चला देगा ठीक है ना मर्मी आपका मर्म जानता है आपने कुछ आपकी गुप्त अंगत बात उसको बताई देखो किसी के मत किसी को मत कहना बस विरोधिता हो जाए सबको बोल देगा ठीक है ना शस्त्री मर्मी प्रभु जिसके साथ आपको काम करना है बोस कह सकते हैं उसके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए शस्त्री मरु प्रभु सठ जो धूर्त आदमी है उसके विरोधिता नहीं धनी बहुत पैसा है विरोधिता नहीं करनी चाहिए वैद डॉक्टर उसके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए क्या दवाई दे देगा ठीक है नैद कवि वैद्य शस्त्री मरवी प्रभु शट धनी वैद बंदी बंदी का मतलब है चारण पहले सब लोग रास्ते में गाना कहते थे बहुत लोग तो कहते उसको चारण कहते वो लोग रास्ता में जाकर बहुत बहुत गाना बनाते हैं तो आप जो कुछ विरोधिता आपके नाम में गाना बना के बोल देंगे सर कवि कभी, जो कविता लिखता है रिपोर्टर हम कह सकते है विरोधिता करेंगे आपके नाम में क्या छाप देंगे कोई मालूम नहीं भान जो घर में रसोई पकाता है विरोधिता मत के जी खाना नहीं मिलेगा ठीक तो है ना कहते नव ही विरोधी नहीं कल्याणा यहाँ कहते है उभय भांति देखा निज मरणा तब ताकी रघुनायक शरणा उसने देखा दोनों ओर मृत्यु है तो भगवान के शरण में क्यों ना जाओ उत्तर दे तम वधव अभागु ये उसको उत्तर देंगू तो मार देगा तो भगवान के हाथ से क्या न? क्यों न मरू? तो मार यहां सोचता है असजीय जानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन अति हरस जनावन तेहु आज देखु परम सनेहू ये मारी सोच रहा है कि आज मैं भगवान राम का दर्शन कर पाऊंगा जो भगवान राम तीर तीर्थनुष्य लेकर जो मुझे मारने के लिए बाण चलाया था वही जो रूप है वो हृदय में ध्यान करता है आज मारिश ने सोचा वही भगवान राम को देख पाऊंगा भगवान ने मुझे आधा बाण मारा था तुम्हें तो सब जगह राम को देख रहा हूं देखिए किसी ने को आम का कोई टुकड़ा आपको दिया खाने के लिए बहुत मीठा है आपने खाया अब आपको लगा पूरा जो आम मिल जाए तो बहुत अच्छा है तो ये मारिस सोच भगवान ने मुझे आधा बाण मारा था आज तो पूरा बाण मारेंगे ठीक है न मैं भगवान के साथ एक हो जाऊंगा ठीक है ना आज तो पूरा वान निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल कर सुख पाईयो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद बन लाई निज परम प्रीतम देखी लोचन मैं आज मेरे नयन से अपने भगवान श्री राम को देख पाऊंगा मेरा नयन सफल हो जाएगा सिर्फ भगवान राम को नहीं श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइ मां सीता के चरण स्पर्श कर पाऊंगा लक्ष्मण को देख पाऊंगा अरे भगवान राम जो मारेंगे निर्वाण दायक क्रोध जा करी भगवान जो हम मुझे तीर मारेंगे मैं तो भगवान के साथ एक हो जाऊंगा मारी सोच रहा है कि जब मैं सोना का होऊंगा भगवान श्री राम मेरे पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ेंगे मैं मुड़के मुड़के देखूंगा भगवान राम का दर्शन करूंगा राम का दर्शन करते करते मैं सर त्याग करूंगा मारी सोच रहा है मम पांचे धर धावत धरे सरासन बिरी फिरी प्रभु ही लोक हो धन्य नमो समयान मम पांचे धर धावत थी फिर प्रभु ही धन्य नमोशमयान मम पाछे धर धावत भगवान श्री राम मेरे पीछे दौड़ेंगे और फिरी फिरी प्रभु विलोक हूँ भगवान को मैं बीच बीच में मुड़ के देखूंगा अरे भगवान का दस्तन करते करते सरी त्याग करूंगी धन्य नमोश मेरे समान कोई धन्य नहीं और जब सोने का हरिण का रूप लिया मां सीता के चरणों में स्पर्श करता है देखिए मां सीता जानती है ये अपनी राक्षस योनि से मुक्त होना चाहता है मां की कृपा के बिना मुक्त होना मुश्किल है इसलिए माँ ने कहा सोने का हरिण चाहिए ठीक है उसको वो मुक्ति चाहता है भगवान के पास और पहले वो मां सीता के चरणों में प्रणाम करता है तो मां ने कहा सीता ने कहा सोने का ऋण चाहिए और भगवान श्री राम पीछे दौड़े यहाँ निगम ने आवा माया मृग पांचावा निगम नेति जिसको जिसकी इति नहीं हो सकती शिव ध्यान पावा भगवान शिव हर समय ध्यान में नहीं पाते माया मृग पाछे सो धावा माया मृग के पीछे भगवान श्री राम दौड़ रहे यहाँ कहते हैं कभी वो प्रगट होता है कभी छुप जाता है ऐसे करते करते भगवान श्री राम को बहुत दूर ले गया लचिमन कर प्रथम ले नाम पाचे सुमरिश मन महु रामा पहले उसमें हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण करके पुकारा यहां कहते हैं कि मारीच भगवान श्री राम का चिंतन करते करते राममय होगा जब मारीच ने हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण कर पुकारा तो मारिज का कंठस्वर राम जैसा था सीता ने जब मारिच का कंठस्वर सुना हे लक्ष्मण है लक्ष्मण कहा लक्ष्मण तुम जाओ लक्ष्मण ने कहा भगवान राम को विपत्ति आ ही नहीं सकती। अरे मैं अपने पति का कंठस्वर पहचानती हूं मेरा पति का कंठस्वर आप देखिए मारिज भगवान का नाम करते करते राम ही होगा लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा पांचे सुमृश मन रामा अंतर प्रेम ताशु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दिन नि सुजाना भगवान श्री राम ने बाण मारा हर यहां कहते पहले लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा पांचे सुमृश मन रामा बाद में मन में राम राम राम करते करने लगा अंतर प्रेम ताशु पहचाना भगवान श्री राम ने उसका अंतर के प्रेम को पहचान दिया <स्तितनी> मुनि दुर्लभ गति तीन सुझाना जो गति मुनि को भी प्राप्त नहीं होती वही दुर्लभ गति भगवान ने मारिज को दी तो मारीच कौन था राक्षस था लेकिन हम देखते मृत्यु से भक्त बन गया मारीस में राक्षस वृत्ति वो भगवत वृत्ति में परिणत हो जाती है मारिश की जो राक्षस वृत्ति है हमारे सब में ये राक्षस वृत्ति है काम क्रोध लोभ मोह लेकिन भगवान का नाम करते करते क्या होगा ये राक्षस वृत्ति भगवत वृत्ति में परिणत हो जाएगी तो हमने ये चर्चा की थी पिछले बार तो भगवान श्री राम ने मारिच को मारा और यहाँ कहते दूसरे जो राक्षस थे लक्ष्मण ने मार दिया ये यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र को बहुत आनंद हुआ यज्ञ पूरा करने के बाद कुछ दिन वो विश्वामित्र मुनिका आश्रम में रहे बाद में विश्वामित्र मुनि ने कहा कि वो दूसरा है कि यज्ञ है क्या है धनुष यज्ञ हमको वहीं जाना है तो भगवान को यज्ञ क्योंकि ये पहले विश्वामित्रा के यज्ञ उस विश्वामित्र ने सोचा यज्ञ का नाम नहीं बोले भगवान नहीं जाएंगे तो धनुष यज्ञ है चलिए ठीक है तो भगवान राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे विश्वामित्र मुनि रास्ते में क्या हुआ आश्रम एक दिख मग मही खग मृग जीव जंतु तह ना एक आश्रम देखा ऐसा आश्रम था कि वो आश्रम में पेड़ है वृक्ष है लेकिन पशु पक्षी नहीं है खग मृग जीव जंतु तह कोई पशु पक्षी कोई आश्रम में आता ही नहीं कोई नहीं आता स्मशान जैसा आश्रम है कोई मनुष्य भी नहीं था पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं भगवान राम को लगा ये क्या बात है ऐसा आश्रम है एक शीला देखी भगवान ने यहां कहते पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी आप सबको मालूम है आश्रम किसका है गौतम मुनि का आश्रम है अहल्या शीला बनकर पड़ी हुई है अहल्या को सब मनुष्य ने तो त्याग किया लेकिन जीव जंतु ने भी अहल्या क्या त्याग कर दिया अहल्या की ओर कोई पूछता नहीं कोई देखता नहीं लेकिन यहां तुलसीदास जी क्या करे पूछा मुनि ही सीला प्रभु देखी जिनको कोई नहीं पूछता है, है, है भगवान उनकी पूछता है ठीक है न जिनको कोई नहीं देखता न भगवान उनकी ओर देखता है जिनको कोई नहीं जाता भगवान उनकी ओर जाते हैं अहल्या भगवान के पास नहीं आई भगवान उनके पास आए हम्म पूछा मुनि सीला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेष विश्वामित्र को पूछा कि क्या बात है कौन है विश्वामित्र ने कहा गौतम मुनि की पत्नी अहल्या है ब्रह्मा ने अहल्या को बनाई बहुत सुंदरी थी तो अहल्या ने सोचा था मेरी शादी कोई बड़े कोई राजा महाराज से होगी लेकिन ब्रह्मा ने उनकी शादी गौतम मुनि के साथ करती बहुत सुंदरी थी रूपवती थी उसने सोचा कि मेरा सौंदर्य का जो ये गौतम मुनि क्या जाने उनको जो भी हो इंद्र ने सोचा था मेरे साथ शादी होगी तो इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर आ गया यहाँ वाल्मीकि रामायण कहते हैं कि इसको पता भी लगा इंद्र आया है फिर भी उसने इंद्र का स्वीकार किया और जब गौतम मुनि स्नान करने वापिस आए तो इंद्र को उसने देखा इंद्र का मुंह काला होगा क्योंकि जब भी कोई दुष्कर्म करता है ना उसका तेज चला जाता है तो ऋषि ने उसको अभिशाप दिया कि तुम्हारे शरीर में एक हजार छिद्र हो जाए देखिए हम देखते हैं जहां तहां पुराण में ऋषि मुनि जिसको जिसको अभिशाप देते हैं लेकिन आप देखेंगे जिन जिन को अभिशाप दिया सबको भगवान की प्राप्ति हुई ठीक है न अहल्या को अभिशाप दिया तुम पत्थर बन जा सहन करना पड़ेगा वायु का आहार करेगी तुम और भगवान का जब चरण स्पर्श होगा तुम्हारी मुक्ति होगी हो हो हो हो इसका क्या हुआ इंद्र का एक हजार छिद्र हो गया तो उनका तेज सब निकल गया इंद्र ने जाके फिर तपस्या की तब भगवान ने उसको जो एक हजार छिद्र एक हजार आंखों बना दी उनकी जो जहां जहां छिद्र था ना सहस्त्र लोचन कहते हैं इंद्र को एक हजार आंखे हो गई उनकी एक हजार आंखे और भगवान राम का जब विवाह हो रहा है तो यहां कहते हैं भगवान शिव गए उनका पांच मुख है उसकी तीन तीन आंखे पंद्रह आंखे से भगवान राम को देख रहे ये ब्रह्मा चतुर्मुख है दो दो आंखे आठ आंखे से देख रहे लेकिन इंद्र एक हजार आंखों से भगवान राम का दर्शन कर रहा है बस इंद्र सबसे बड़ा वैसे बड़ भागी कहते हैं, यहा गौतम मुनि ने अभी सांप दे दिया तो लक्ष्मण कहते आप तो अहल्या की व्यथा की बात कहते हैं विश्वामित्र ने कहा कि जब जीव की व्यथा भगवान सुनते हैं वो कथा हो जाती है ठीक है ना सकल कथा मुनि कहा विशेष जो जीव की व्यथा भगवान सुनते व्यथा नहीं रहती वो कथा हो जाती है तो यहाँ कहते हैं तो गौतम मुनि ने कहा भगवान श्री राम को गौ यहा विश्वामित्र ने कहा क्या कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देहध धरी चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर ई भगवान को कहते विश्वामित्र मुनि चरण कमल रज चाहती कृपा कर प्रभु आप कृपा कीजिए देखिये भगवान राम कृपा की मूर्ति है जैसे मिट्टी की मूर्ति होती है उनकी आंखें उनका हाथ उनका चरण सब मिट्टी का होता है भगवान कृपा की मूर्ति है भगवान श्री राम आंखों से देखते कृपा करते पूछते मुंह से कृपा करते उनकी कथा सुनते वाणी से कृपा करते चरणों से भी कृपा करते हैं। यहां कहते हैं कि ये जो चरण कमल रज रज का दूसरा अर्थ है काम इस क्रोध इस रजो गुण समुद्भव रज से काम उत्पन्न होता है लेकिन जब ये रज काम से युक्त होता है तो मनुष्य का पतन होता है लेकिन ये जब रज राम से युक्त हो जाती है तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है ये भगवान की चरण रज वो कहते कि आप चरण कमल रज चाहती देखिए ये रज जो हमारी आंखों में आ जाती है ना तो आंख बंद हो जाती है लेकिन भगवान की चरण रज मस्तक पर आ जाती है आंख खुल जाती है सीखे गलती का एहसास हो जाता है तो यहाँ कहते हैं कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो री आप कृपा कीजिए और यहां तुलसीदास जी बहुत बढ़िया स्तुति करते हैं ये जो अहल्या की जो स्तुति है वो कहते हर मनुष्य कुछ न कुछ गलती होती है लेकिन कोई कोई संत कहते कि अहल्या की जो स्तुति जब कोई सुनते हैं कोई करते हैं तो ये पाप का प्रायश्चित हो जाता है यहाँ जो रामचरित मानस में जौहरिया की स्तुति बहुत बढ़िया स्तुति है तुलसीदास जी ने जो कही है कहते हैं पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देख तरघ नायक जन सुख दायक सनमुख हो कर जोरी रही अति प्रेमय अधीरा पुलक शरीरा मुख नही आही बचन कही अति सड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलदार बही पर सत पद पावन भगवान श्री राम ने स्पर्श किया चरण का पर सतपद शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही इतने दिनों तक तपस्या कर रही थी वायु का आहार कर रही थी ग्रीष्म शीत वर्षा को सहन कर रही थी पत्थर बनकर तपस्या कर रही थी बहुत दुख था मन में लेकिन परसद पद पावन, शोक नशावन दुख सब चला गया प्रगट भई तप पुंज सही देखित जब निकलती है ना उसमें तपस्या का तेज है यहां कहते जब पत्थर से निकली इतने दिन तक तपस्या के या प्रगट भई तप पूज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक दायक होई कर जोरी रही भगवान को देखकर जन सुखदायक भगवान सबको सुख दान करते हैं भगवान का दसवां दो हाथ जोड़कर अहलिया वहां बैठ गई भगवान के पास अति प्रेम अधीरा शरीरा मुख नहीं आ बही बचन कही इतना प्रेम उमड़ रहा है अति प्रेम पुलक शरीर शरीर में पुलक होने लगा और कहते कि मुख से कोई बात नहीं कर पाती है इतना प्रेम है अतिशय बड़ भागी इतने दिन तक तो कह लिया क्या सोच मैं अभागी नहीं हूं मुझे अभी साफ दे दिया लेकिन आज क्या सोच अतिशय बड़ भागी क्यू अरे मैं तो भगवान के पास नहीं की भगवान मेरे पास आ गए ठीक है अतिशय बड़ चरण ही लागी अहल्या ने अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया और क्या हुआ जुगल नयन जलधार बही उसकी आखो से आंसू से भगवान श्री राम का चरण धो दिया कोई पानी की जरूरत नहीं रही अपनी आंखों के आंसू से भगवान श्री राम का चरण धो दिया अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जल धार बही धीर मन किन्ना प्रभु कहू चिमना भग सो धीरे धारण किया प्रभु को पहचान गई रघुपति कृपा भक्ति पाई भगवान की कृपा से क्या हुआ उसको भक्ति मिल गई जब भक्ति मिल गई तो उसने भगवान की स्तुति करनी शुरू की कैसे स्तुति की अति निर्मल बाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघु राय वाणी में निर्मलता है जब भगवान की स्तुति जब करते हैं ना तब हमारे में कपट नहीं होना चाहिए यहाँ अहल्या कहते मैं नारी अपावन मैं अपवित्र नारी हूं अपने पाप को प्रकाश करती है मनु के कपट नहीं है मैंने जो पाप किया मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन आप तो जगत को पवित्र करते मैं आपके पास नहीं है आप मुझे पवित्र करने के लिए मेरे पास आ गए मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपू जन सुखदायी आप तो सबको सुख दान करते शत्रु को भी सुख देते भगवान रावण रिपूजन सुखदाई। यहां कहते हैं कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान राम ने इंद्र को कहा इंद्र तुम तो अमृत की वर्षा करो इंद्र ने अमृत की वर्षा की तो जितने बंदर भालू मर गए थे सब बज गए राक्षस मरे वैसे पड़े हुए तो भगवान श्री राम ने इंद्र को पूछा क्या बात है तुम्हारा अमृत क्या राक्षस का काम नहीं करता बस काम करता तो फिर ये मरे पड़े हुए ये सब बच गए क्या बात है एक कारण है प्रभु क्या कारण है देखिए प्रभु जब युद्ध हो रहा था तो जितने राक्षस थे ना उसके मन में सोच थी एक चिंता थी क्या है राम को मान राम को मान राम को मान ये राम राम करके प्रभु मुक्त हो गए और तुम्हारे बंदर लोग रावण को मान रावण को मान ये रावण रावण करके मरे इसीलिए तो मुक्त नहीं हुए तो फिर जिंदा हो गए ठीक है तो यहां कहते हैं में नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपूजन सुखदायी भगवान सब को सुखदान करते हैं रा विलोचन भव भय मोचन पाहि पाही शरण आय आपका दर्शन होने से और फिर आना नहीं पड़ता भव भय मोचन मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए अहल्या कहती है भगवान को क्या कहती है मुनि श्राप जो दिन्ना अति भलुकि परमय अनुग्रह मे मान देख भरी लोचन भव भय मोचन यही लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मे मति भोरी नाथन मा गहू बर पद कमल पर आगा रसियन राधु पाना अहल्या ने कहा कि मुनि दिन अति भलू किन्ना इतने दिन तक मैं क्या सोचती थी कि मुनि तो मुने अभी अभिशाप दिया आज क्या सोचती हूँ मुनि दिन भलु ना अति भलू किन्ना परम अनुग्रह में माना मैं तो परम अनुग्रह क्या क्योंकि साप नहीं देते तो तुम्हारा दर्शन नहीं होता मुझे ठीक है न ये तो बहुत अच्छा मुनि श्रापीन्ना अति भलो किन्ना परम अनुग्रह में माना देख भरी लोचन भव भय मोचन लाभ शंकर जाना जो भगवान शंकर हजार हजार साल तक समाधि में रहकर जो स्वरूप का दर्शन करते वो मैं बैठी बैठी आज दर्शन करे ठीक है नहीं देखिये मुझे तो इतने हजार साल समाधि में रहने की तो मेरी योग्यता भी देखत रघु जन सुख सन्मुख होई कर जोरी रही यहाँ कहता है कि मुनिष आप जीन्ना अति भलु किन्ना परम अनुग्रह मे माना देखो भरी लोचन हरिभव मोचन यही लाभ संकर जाना बीनती प्रभु मोरी मे मती भोरी नाथन मागव अना बीनती मैं आपको बिनती करती हूँ मेरी जो मति है ना बुद्धि वो थोड़ी है ज्यादा नहीं है मैं तुम तुम्हारे पास वरदान मांगती हूँ क्या वरदान मांगती हूँ पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु प पान ये जो मेरा मन रूपी भ्रमर है ना तुम्हारे चरण कमल का मधुपान करे ये मन क्या होता है विषय में आसक्त तो होता है और भगवान के चरणों में भी आ जाता है लेकिन जब तक हमारा मन ये तुच्छ विषयों में रहता भगवान पर नहीं जाता भगवान पर जब चला जाता है और एक बार जो भगवान की चरणों का जो आस्वाद मिल जाता है तो क्या है बाद में तुच्छ विषय में नहीं जाएगा आप सबको मालूम गिरीश चंद्र घोष बहुत शराब पीता था नशा करने के लिए बाद में भगवान श्री राम कृष्ण का नाम करते करते उसका नशा छूट गया उसने कहा कि मैं नशा इसीलिए करता था कि कुछ नशा कुछ आनंद मिले लेकिन भगवान के नाम में जो आनंद है ना उसका शराब का आनंद तुच्छा है भगवान का नाम करने के बाद क्या हुआ वो जब शराब पीता नशा ही नहीं हो रहा है वो शराब की बोतल को कहता है तुम भी बेईमान हो गई है पहले तुमको पीता था तो नशा होता था आज तो तुम भी बेईमान हो गई ठीक है ना तो देखिये भगवान के चरण कमल में जो हमारा मन जो आनंद है वो जो आनंद एक बार मिल जाने से ये तुच्छ विषय में मन नहीं जाएगा तो यहां अहल्या वही प्रार्थना करती है कि मेरा मन आपके चरण कमल में भ्रमर होकर आपका मधुपान करे और क्या कहती है अहल्या कहती है भगवान को आपका चरण क्या है जे ही पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शी धरी सोई पद पंकज अज मम शिध कृपाल हरी ऐही भाती सीधारी गौतम नारी बार बार हरी चरण परि जो अति मन भावा सोबरू पावा गयी पति लोक अनदरी जे पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शिषरी जिसके चरण गंगा परम पुनीता गंगा बहती है और ये गंगा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया और सोई पद पंकज जय पूजित अज अज का का मतलब ब्रह्मा है। ब्रह्मा है जिस चरण कमल पूजन करते हैं वही चरण मेरे सर पर आप धारण कीजिए सोई पद पंकज जय पूजित अज मम सीर धेव कृपाल हरी भांति भातिशी धारी गौतमारी बार बार हरि चरण परि जो अति मन भावा शोभ रूपा गई पति लोक आनंद भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते करते अहल्या ने शरीर को छोड़ दिया और कहां चली गई पतिलोक में फिर गौतम मुनि के पास चली गई तो देखिए देखिये अहल्या का भगवान ने उद्धार किया यहाँ से भगवान का पतित पावन नाम शुरू होता है पतित को पावन क्या जैसे भगवान राम अपने आप चले गए अहल्या को पास नहीं आना पड़ा अहल्या अपवित्र है फिर भी भगवान श्री राम उनका उद्धार करने के लिए चले गए वैसी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में पाते हैं भगवान श्री कुछ जाते है गिरीश चंद्र का थिएटर देखने के लिए चैतन्य लीला का अभिनय हो रहा है चैतन्य लीला का अभिनय देखते देखते भगवान श्री राम कहने असल नकल एक होगा उसको ऐसा लगा कि सचमुच ये असल नकल एक ही और भावावस्था में चले गए जब नाटक खत्म हुआ गिरीश चंद्र घोष को ड्रेसिंग रूम में ले गए जो अभिनेत्री जो ये नाटक करती थी थिएटर करती थी उनका समाज में कोई स्थान नहीं था उनको कोई मर्यादा सम्मान उसको सब पतित करते नफरत करते सब लोग घृणा करते थे सब लोग लेकिन आज भगवान श्री रामकृष्ण कहा गए उनके ड्रेसिंग रूम में चले गए और गिरीश चंद्र ने सबको बोला अरे आजा आजा। आज ठाकुर जी आ गए ठीक है अरे उन्होंने रामकृष्ण परमंश का नाम सुना है जिनको कोई छूता नहीं जिनको कोई देखता नहीं जिनकी ओर अभिनेत्री ने देखा रही रामकृष्ण हमारे ड्रेसिंग रूम में आ गए जैसी थी वैसी ड्रेस पहनकर आ गई ठाकुर जी ने कहा अच्छा चैतन्य का जो अभिनय किया वो लड़का कहा है गिरीश ने कहा लड़का नहीं वो तो लड़की है ठीक है नटी भी होती ठीक है तो सब ने आके भगवान श्री राम कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और भगवान श्री राम सबके मस्त को हाथ आशीर्वाद दिया क्या चैतन्य हो तुम्हारा देखिये ठाकुर जी पति का उद्धार करने के लिए जैसे भगवान श्री राम गए अहल्या के पास श्री राम रामकृष्ण तो अपने आप अभिनेत्रियों के पास चले गए बाद में ये जो नटी विनोदिनी जब ठाकुर को कैंसर हुआ था फिर वो देखने के लिए जब आना चाहती थी तब क्या हुआ था भक्त लोगो ने नियम बना दिया था कि कोई स्त्री उसका दर्शन नहीं कर पाए तो क्या करे तो गिरीश चंद्र घोष का दोस्त था कालीपद घोष उसने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा उसने क्या साहब का जो है ना गोट पैंट सब पहन सर पे हैट पहन पहना दिया टोफी पहना, चलो किसी को पता नहीं लगा ऊपर चले गए गए तो समझ क्या विनोद विनोद विनोद कैसी हो थु? बस विनोद, उसको जो नटी ना कहते थे और उसने ठाकुर जी के चरणों में मस्तक रख दिया भगवान श्री राम ने कहा तुम्हारा चैतन्य हो ये नटी विनोदिनी बाद में साधिका बन गई थी उनका ये जो पंकिल जीवन उसने त्याग कर दिया था जैसे अहल्या का उद्धार हो गया नटी विनोद का उद्धार हो गया और ये एक दूसरी बात है कि जब मैक्स मुलर भगवान श्री रामकृष्ण की जीवनी लिखते थे तब प्रताप चंद्र मजूमदार वो भी अमेरिका का है प्रताप चंद्र मजूमदार भी अच्छा लेक्चर देते थे लेकिन जब देखा कि स्वामी विवेकानंद ज्यादा पॉपुलर हो गए तो बहुत हिंसा होने लगी उसको बहुत ईर्षा होने लगी तो मैक्स मुलर के पास जाकर कहा के देखिए श्री राम श्री रामकृष्ण पहले अच्छे थे अब अच्छे नहीं क्यूँ अरे अभिनेत्री सब जिसका चरित्र खराब है सब शराब पी उनके साथ वो चाहते संग करते हैं उनके पास मैक्स मुलर बैठे थे चेयर पर खड़े हो गए अरे मैं तो यही सोचता था कि श्री राम कृष्ण सिर्फ स्वामी विवेकानंद तुम्हारे जैसे लोग के लिए आए थे क्या मैं स्वय पतित के लिए नहीं आए थे क्या मैं अभी तक यही स्व पतीत का भी है शुभ भगवान श्री रामकृष्ण का तो राम यहाँ तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं अपने मन को कहते हैं क्या मन को क्या कहते हैं तुलसीदास जी कहते है अस कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ते भजू कपट जंजाल अस प्रभु दीन न बंधु कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ही भजू छाड़ी कपट जंजाल तुलसीदास अपने मन को सठ कहते मूर्ख कहते हे मूर्ख मन अस प्रभु दीन बंधु हरि भगवान दीन बंधु है कारण रहित कोई कारण के सिवा भगवान कृपा करते कोई कारण की जरूरत नहीं अच्छा बुरा कुछ नहीं सब पर कृपा करते हैं तुलसीदास दास सठ ते भजू हे मन मूर्ख तुम उसको भजना कर छाड़ी कपट जंजा संसार का कपट और झंझाल को छोड़कर भगवान की भजना कर देखिए ठाकुर जी के पास एक महिला आई थी और कहती है कि क्या कहती है कि किसी स्त्री ने बहुत बुरा कर्म किया है उनका चरित्र खराब हो गया उनके लिए कोई उपाय है ठाकुर जी मन मन हंस रहे क्योंकि ठाकुर जी को मालूम है जो स्त्री पूछ रहे हैं ना उन्होंने बुरा काम किया है ठीक है नहीं लेकिन वो अपने आप नहीं बोलती ठीक है ना वो क्या किसी स्त्री ने ऐसा किया है ठाकुर जी तो अंतरयामी है ठीक है ना ठाकुर जी मोनी मन हंस रहे हैं ऐसा कुछ जिसने बहुत बुरा काम किया है स्त्री ने जिसका चरित्र उनके लिए कोई उपाय है तो अवश्य उपाय है जितना का किया अब मत करे ठीक है ना आज से वो ठीक करेगा अब नहीं करूंगा और भगवान का नाम करेगा तो उसका सब पाप क्षमा हो जाएगी सब पाप आप सबको मालूम है मां के पास बाग में थी एक महिला आई और मां के दरवाजे के बाहर खड़ी है। और कहती कि देखिए मैंने इतना बुरा कर्म किया है ना कि मैं तुम्हारे ये घर के अंदर प्रवेश करने की योग्यता मेरी नहीं है मां ने क्या किया मां ने बाहर जाकर उसको गले लगाया कि बेटी क्या है पाप जब समझ गई बस अब मत करो हम्म तुम्हारा सब पाप क्षमा हो जाएगा सर्वधर्मान परि त्यज मामे कम श्रम ब्रज अहम सर्व पापे स्वामी महासुच तुलसीदास जी कहते भगवान पति पावन है उसने विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया प्रसंग लिखा है तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी भगवान राम के दरबार में चले गए अयोध्या में राम लक्ष्मण सीता विभीषण है सब लोग हनुमान जी सब है तुलसीदास जी चले गए तुलसीदास जी ने जाकर भगवान को कहा प्रभु आपके ये दरबार में मुझे कमी महसूस हो रही भगवान ने कहा क्या कमी है मेरे दरबार में तुलसी ने कहा प्रभु आप कमी महसूस हो रही और मैं ये कमी को पूरा करने के लिए आया हूं तू तो पहले तुम बताओ मेरे दरबार में कमी क्या है भगवान का देखिए प्रभु मैंने आपके दरबार में देखा कि बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, है, है हनुमान जी हैं, लक्ष्मण बहुत बड़े बड़े लेकिन आपकी ये दरबार में एक भी पतित नहीं है ठीक है न हुँ? आपका नाम तो पतित पावन है हुँ? जो आपका नाम को सार्थक करना है ना तो ये तुलसी पतित है ठीक है नुलसी का उद्धार कर दीजिए आपका पतित पावन नाम सार्थक हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा ठीक है नुलसीदास जी है तुलसीदास के पीछे पीछे हम भी खड़े हो जाएंगे ठीक है न सबको पवित्र करने के लिए भगवान आए जितने भी पतित थे जो भी बुरा काम किया है कोई बात नहीं तुम आज से समझ लो भगवान इसीलिए आए है सबको उद्धार करने के लिए देखिये श्री रामकृष्ण देव के जीवन में आप देखिए सबके लिए स्थान है वहां स्वामी विवेकानंद के स्थान है अद्वेतानंद बुडो गोपाल ठाकुर से उम्र ज्यादा थी उनका भी स्थान लाठू जो वैसे कुछ नहीं जानते हैं जो मूर्ख है उनके लिए भी स्थान है लाठू की एक प्रसंग याद आ, आता है स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटे, तो काशी गए थे लाठू उनके साथ थे तो काशी के सब बहुत बड़े पंडित आ गए स्वामी विवेकानंद के साथ तो शास्त्र चर्चा करने के लिए तो ये कौन है बचे मेरा गुरु भाई हम उनके साथ शास्त्र चर्चा करेंगे ठीक है ना लाटू महाज बैठे स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद क्या काम मालूम है ये मेरा जो गुरु भाई है ना, वो मेरे से भी विद्वान है आप मेरे से शास्त्र चर्चा कीजिए मैं जो उत्तर आपको नहीं दे पाऊंगा वो वो दे देगा ठीक है ना देखिये ये स्वामी विवेकानंद ऐसे नहीं बोलते मूर्ख है ठीक है कुछ नहीं जानते देखिये अपने से बड़ा कर दिया कि मेरा गुरु भाई मेरे से ज्यादा विद्वान है आप मेरे साथ तर्क कीजिए जो प्रश्न मैं नहीं दे पाऊंगा मेरा गुरु भाई देगाज करे मैं तो भगवान का नाम कर रहा हूँ नरेंद्र सब पारे जी नरेंद्र सब हो जाए देखिए लाठू महाज के लिए भी स्थान है अद्वेतन स्थान है गिरीश चंद्र घोष के लिए स्थान है रसी मेथड जो भंगी था वो देखता है बाबा के पास सब लोग आ रहे हैं और सब लोग को कुछ न कुछ दे रहे हैं। वो तो जा नहीं पा रहे घर में हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोग आते भंगी कैसे उनके घर में जाए तो पंचवटी एक बार ठाकुर जा रहे थे रसिक ने भगवान श्री राम कृष्ण को साष्टांग पर चरण पकड़ लिया प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा तुमको कुछ नहीं करना है तुम बस ये साफ करो ये जो है ना ये तुम साफ करते करते बस बस अंत समय अंत समय मैं तुमको दर्शन दे दूंगा बस कुछ नहीं करना है देखिए हमारे एक महाराज है वो बोलते कहते थे कि ईश्वर चंद्र विद्यागर होना अच्छा है ना रसिक मेथड़ होना अच्छा है रसिक मेथड़ ने शराब भी नहीं छोड़ा ठीक है ना फिर भी मृत्यु समय क्या देखता है मृत्यु समय वो कहता है अरे मुझे स्नान करा दे तुष के मंच के पास ले जा अरे तुम देख नहीं पा रहे हो तीन आसन लगा दो अरे बाबा आ गए ठीक है देखिए देखिये मृत्यु तो समय देख रहा है कि बाबा आ गए ठाकुर जी आ गए रसिक मेथड़ की मुक्ति हो गई देखिए ये विश्वास ठीक है न रसिक मेथड़ के लिए स्नान है गिरीश चंद्र घोष के लिए स्थान नवगोपाल घोष तीन बार शादी की थी तीन बार शादी शादी करने के बाद ठाकुर जी के पास आया हम्म ठाकुर जी के पास आया कि मुझसे जब ध्यान नहीं, नहीं होगा जब ध्यान कर पाओगे नहीं होगा जब जब कर पाऊंगा वो भी नहीं होगा जब भी नहीं होगा तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है अच्छा स्मरण उमरण कर पाओगे चलते फिरते मेरा नाम खूब कर पाऊंगा तुम्हारा हो जाएगा ठीक है न देखिये तो ये श्री राम कृष्ण देव आए थे हमारे सबके लिए साधु संन्यासी अच्छे बुरे और मां की तो क्या बात करे ठीक है न मां तो कृपा में है गिरीश चंद्र घोष पर ठाकुर जी ने कृपा नहीं की मां ने पहले कृपा की आप सबको मालूम होगा जब गिरिश ने हेजा का रोग हुआ था सब लोगों ने त्याग कर दिया उनका उनके आत्मीय से सब चले गए जिनको हैजा का रोग होता था सब मर जाते थे और वो पड़ा हुआ मृत्यु का इंतजार कर रहा है तब रात को उसने देखा स्वप्न देखा देवी मूर्ति आके उसको कुछ प्रसाद खिला दिया अरे जब नींद उड़ी ना प्रसाद का स्वाद मुंह में था बाद में वो अच्छा होगा लेकिन मां को उसने देखा नहीं था ठाकुर जी का भी शरीर चला गया बाद में उसका एक लड़का था वो भी मर गया उसका मन बहुत खराब है निरंजन मां चलो मां के बाद मां कौन है कुछ तो मांदा जयराम भट्टी वो तो गुरु पत्नी है क्योंकि गिरीश ने कभी जब कलकत्ता में मां रहती थी ना घूंघट रखती थी ठीक किसी को मुंह उसको नहीं दिखाती थी तो के चलो जयराम भट्टी ठीक है चलो निरंजन के साथ गए वहाँ पुन्ने पुकुर है जो सरोवर में स्नान किया और जब बाहर निकला ना मां के तब घूंघट नहीं है तो वहां मां तुम वहां की चेहरा माटी तू की माँ का घर घूंघट नहीं था जब देखा मां तुम कौन हो आमी गुरु पत्नी नहीं हमी कथर कथर मा नहीं हमी पाता नी हमी शो शो जन नहीं मैं गुरुपत्नी नहीं हूँ मैं मुंह बोली मां नहीं हूँ जो मां बातों बातों में कहते वो मान में सचमुच जननी हो बाद में गिरीश ने पूछा कि तुम वही देवी मूर्ति हो जिसने प्रसाद खिला था मान कहा वही हो देखिये तो गिरीश चंद्र घोष पर मां ने पहले कृपा की थी बाद में ठाकुर जी ने कृपा की थी तो देखिए ठाकुर मां स्वामी जी ये भगवान श्री राम हमारे सबके लिए आए सिर्फ एक बार भगवान का नाम करने से देह मन प्राण शुद्ध हो जाता पवित्र हो जाता